गली के मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट में नब्बे प्रतिशत भाग मालिक का होता है और दस प्रतिशत नौकर का इसी हिसाब से विक्रांत पैसों का बंटवारा करने की सोच रहा था उसने हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद उस ब्लाइंड और उसके दोस्तों से मिलते ही कहा देखो मैं बॉस हूं और तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो मार्केट का नब्बे और एक दस का रूल है यानी मेरा नब्बे प्रतिशत और तुम लोगों का दस प्रतिशत लेकिन तुम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है इसलिए मैं तुम्हें 10 के बजाय 20 प्रतिशत दे रहा हूँ रोहित ने जो पैसे जिया के हर जाने के रूप में ब्लाइंड को दिए थे विक्रांत उन्हीं पैसों के बंटवारे का हिसाब कर रहा था ये कुल एक लाख सत्तर हजार है इसका 20 प्रतिशत होगा लगभग चौतीस हजार तो चलो मैं तुम लोगों को पूरे पैंतालीस हजार दे रहा हूँ तुम तीन लोग हो आपस में पंद्रह पंद्रह बांट लेना यह सुनकर उस ब्लाइंड आदमी का चेहरा खुशी से खेल उठा जब से विक्रांत उसकी जिंदगी में आया है तब से उसकी कमाई बहुत बढ़ गई है पहले उस दिन वहाँ पुलिस स्टेशन में एक लाख दिए फिर आज सुबह भी यहाँ आने से पहले पैसे और फिर ये इस बार तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ पैसे मिलेंगे उसे तो फिर से खुद को पीटे जाने की उम्मीद थी उसे लगा कि बॉस का प्लान चौपट हुआ है वो जरूर हमारी पिटाई करेंगे लेकिन यहाँ तो पिटाई के बदले पैसे मिल रहे हैं वाह सर सर हमें ये पैसे नहीं चाहिए आप रख लीजिए ब्लाइंट को लगा कि विक्रांत पैसे दे रहा है तो पक्का है कि वो पिटाई भी करेगा नहीं रखो इसे मैंने कह दिया बस और तुम लोग मेरे साथ रहा करो मैं बहुत पैसे दूंगा तुम्हें विक्रांत ने कहा हां सर आपको जब जरूरत हो तब हमें याद कीजिए हम तुरंत हाजिर रहेंगे ठीक है ना इतने पैसे विक्रांत ने पूछा हाँ सर बहुत है बहुत है अच्छा एक काम करना तुम लोग अभी उस लड़के ने तुम्हें पैसे दिए हैं पक्का है कि वो तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा इसलिए तुम लोग कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ जब सब कुछ ठीक हो जाए तब फिर वापस आ जाना ओके सर ओके ब्लाइंड ने बड़ी सिंसियरिटी से जवाब दिया तुरंत ही विक्रांत ने उसके सिर पर एक थप्पड़ लगा दिया मुझे ज्यादा सरसर मत कहो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में काम करते हैं समझे ठीक है सर सब लोग ध्यान से सुन लो तरसर क्या कह रहे हो लेकिन फिर हम आपको क्या कहें फिर से उसके सिर पर विक्रांत का एक तमाचा पड़ा तू तो कुछ भी मत कह, बस अपना मुंह बंद रखा कर विक्रांत ने अपनी नजरों के सामने ही तीनों के बीच पैसे का बंटवारा करवाया उन तीनों के बीच पैसे बट जाने के बाद ही विक्रांत वहां से हिला वहां से चलने के बाद विक्रांत के दिमाग में लगातार जिया का ही ख्याल चल रहा था अब वो अपनी पुरानी प्रेमिका जिया को पाना तो चाहता था लेकिन पहले जैसे जोश नहीं रह गया था ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जिया के पीछे वो अमीर लड़का पड़ा हुआ है या जिया ने जो कहा था उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है बल्कि इस वजह से क्योंकि ये पहले वाली जिया नहीं रही थी जिस जिया से विक्रांत प्यार करता था उस जिया में और इस जिया में जमीन आसमान का अंतर था पहले जिस जिया के साथ विक्रांत था वो बहुत बोल्ड और तेज तरार थी वो जिस चीज के बारे में सोच लेती थी उसे हासिल करके ही छोड़ती थी वो कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती थी और सबसे बड़ी बात वो विक्रांत से बे प्यार करती थी लेकिन अभी जिस जिया से वो मिलकर आ रहा है वो बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग ये जिया एक हॉस्पिटल में नर्स है वो बहुत सीधी सादी सी नर्स है भले ही अब भी वो पहले जैसी ही खूबसूरत है लेकिन फिर भी अब उसका नेचर काफी अलग है ठीक उसी तरह जैसे विक्रांत अपनी पुरानी लाइफ में गैंगस्टर हुआ करता था और अब एक पुलिस वाला बनकर गैंगस्टर से ही लड़ रहा है वैसे ही जिया भी अब पुरानी दूसरी जिंदगी जी रही है ये सोचते सोचते विक्रांत सबसे पहले बैंक पहुंचा बैंक में उसने अपने पैसे रखे और फिर वहां से सीधे पहुंचते ही विक्रांत ने देखा यहाँ ऑफिस में कुछ अजीब सा माहौल चल रहा है सारे तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं ऑफिस में रखे सारे फोन की घंटिया घन घना रही है पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है इस माहौल को देखकर विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया शायद को नया केस आया है विक्रांत बड़े ध्यान से ऑफिस के व्हाइट बोर्ड को घूर रहा था वहां पर एक लाश की फोटो पिन की हुई थी लाश पहचान में भी नहीं आ रही थी ये भी बताना मुश्किल हो रहा था कि लाश किसी इंसान की है या जानवर की उसके बगल में लाश के मिलने का पता लिखा हुआ था यह लाश मुंबई के ही एक नाले के पास से बरामद हुई थी उस लाश के एड्रेस को देखकर विक्रांत को तुरंत याद आ गया कि उस दिन फॉरेंसिक टीम की डॉक्टर गीता इसी लाश के बारे में बात कर रही थी अब विक्रांत को समझ आया कि पहले फोरेंसिक टीम वालों ने इस लाश की जांच वगैरह की होगी और फिर जब उन्हें लगा कि यह मर्डर केस है तब उन्होंने इसे क्राइम ब्रांच फॉरवर्ड कर दिया विक्रांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड को देख रहा था कहीं ना कहीं उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी वाह नया केस मतलब और पैसा कमाने का मौका इस केस को भी मैं ही सोल्व करूंगा और फिर से पैसे कमाऊंगा केस को सोल्व करने के लिए मुझे करना ही क्या है बस अपनी अदृश्य शक्ति को जगाना ही तो है तुम कहाँ थे अभी तक शाम के चार बज चुके हैं अब ऑफिस आ रहे हो टीम की सब्सटीट्यूट हेड संगीता मैडम ने विक्रांत से कहा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी इन स्क्रीन मैडम एक्चुअली मेरी आंटी थोड़ी बीमार है तो मैं उन्हें देखने के लिए गया हुआ था अब लेट नहीं रहूंगा कभी विक्रांत ने अपनी सफाई में कहा संगीता हंस पड़ी फिर उसने विक्रांत को इशारा करते हुए कहा अच्छा आज सबके लिए डिपार्टमेंटल फ़ोन आ गया है तुम्हारा फोन सुनीधि के पास है उससे तुम ले लेना और अभी ये एग्रीमेंट साइन कर दो अगर फोन टूटता है या ख़राब होता है तो उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा इसलिए फ़ोन को अच्छे से चलाना सीख लेना तभी उसे चलाना विक्रांत ने बिना कुछ ध्यान दिए ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया इसके बाद उसने संगीता से कहा मैडम यह कोई नया केस आया है क्या हाँ क्यों मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करूँ विक्रांत ने संगीता से पूछा नहीं अभी रुको मेरे पास खास तुम्हारे लिए एक काम है संगीता का बताया हुआ एक खास काम क्या हो सकता है ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को